शुभ रात्रि उल्लू उल्लू भला कैसे सो सकता है जब रही हो हो हो काव काव कर रहे पक्षी चित्कार, पक्षी चित्कार रहे पक्षी पक्षी और खोखले पेड़ के अन्य सभी निवासी शोर मचा रहे हो और जोर जोर से आवाजें कर रहे हो उल्लू ने सोने की बहुत कोशिश की लेकिन उसके लिए सोना असंभव था उल्लू सोने की बहुत कोशिश करता है मधुमक्खिया भिन्न भिनाती है भिन, भिन, भिन, भिन। और बेचारा उल्लू सोने की कोशिश गिलहरी अखरोट फोड़ती हैं क्रंच क्रंच और बेचारा उल्लू सोने की कोशिश करता है बेचारा उल्लू सोने की कोशिश करता है कट बेचारा उल्लू सोने की कोशिश करता है मैंने लगातार चहकती है बेचारा उल्लू सोने की कोशिश करता है नील कंट चिल्लाते हैं आर्क आर्क आर्क आर्क और बेचारा उल्लू सोने की कोशिश करता है कोयल मीठे सुर में गाती है कुहु, कुहु, कुहु, कुहु, और बेचारा उल्लू सोने की कोशिश करता है छोटी रॉबिन चहकती है पीप, पीप, पीप, पीप और बेचारा उल्लू सोने की कोशिश करता है कबूतर पुकारते हैं क्रूक्रूक्रू और बेचारा उल्लू सोने की कोशिश करता है मधुमक्खियाँ भिन्न भिनाती है भिन गिलहरिया क्रूट फूलती है क्रंज क्रंज कौर से चीखते हैं काव का खट तने पर चोच मारता है खाने लगातार पुकारते हैं क्रुप क्रुप उसके कारण बेचारा उल्लू सो नहीं सकता फिर अंधेरा छाता है और चांद ऊपर आता है फिर कोई आवाज नहीं सब कुछ शांत है तब उल्लू गला फाड़ कर चीखता है जोर से चिल्लाता है और सभी को जगा देता है